मन कल्पित जगत बालक का शरीर भगवान ने बनाया नेत्र भगवान ने बनाए इसने कहा मेरा बालक है झूठ बोला वही झूठ जीवन भर उसको दुख का हेतु बन गया भगवान ने यह शरीर बना करके कार्यक्षम बनाया और उसने कहा यह मैं हूं ये दो ही सृष्टि जीव की है इसलिए ये दो ही सृष्टि आपको दुख दे रही है इस दो सृष्टि का नाम ही संसार है बाहर का संसार किसी के बंधन का हेतु नहीं है एक लड़का बाहर है एक लड़का आपके मन में है बाहर जो लड़का है वह आपके दुख का हेतु नहीं है पर आपने मन में एक लड़का बना के रखा है वह दुख का हेतु है आपका लड़का अमेरिका में है और वहाँ पर वह सुख से सो रहा है आपके शत्रु ने वहाँ से फ़ोन कर दिया एक्सीडेंट में लड़का मर गया आपका भोजन छूट जाएगा रोने लगेंगे क्योंकि बाहर का लड़का जीवित है पर मन का लड़का उस समाचार से मर गया मन का लड़का दुख दे रहा है बाहर का लड़का दुख नहीं दे रहा है लड़का वहाँ एक्सीडेंट में मर गया आपको कोई ज्ञान नहीं है आप खा पी रहे हैं टी देख रहे हैं किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है क्योंकि आपके मन का लड़का अभी जीवित है इसका तात्पर्य हुआ कि मन में एक लड़का है और बाहर एक लड़का है बाहर का लड़का दुख नहीं दे रहा है मन के लड़के से ही आपका संबंध है और यह जो मन की सृष्टि है यह आपकी बनाई हुई है यह लड़का आपने बना के रखा है ऐसे जगत के प्रत्येक पदार्थ के विषय में आप निर्धारित कर लीजिए कि आपने एक पदार्थ अपने मन में रखा है और एक पदार्थ बाहर है आपका मन का जो पदार्थ है इसमें ममत्व बना करके आपने रखा है इसीलिए हम ममे थी संसार यह शरीर मैं मैं मैं और संबंध में जो मम है यह मेरा है यही संसार है मैं कहता हूँ आप जीवन भर इसके साथ मैं करो तो भी शरीर में मैं का अर्थ नहीं बनेगा शरीर यही रहेगा और आप कहीं जाएंगे तो यह मैं कहाँ बना यह शरीर बाह्य दृष्टि से मैं नहीं बन सकता जो वस्तु हो ही नहीं सकती है तो उसमें जो आपका गलत ज्ञान है कि मैं हूँ यह आपको दुख देगा यह गलत ज्ञान आपने बनाया भगवान ने तो नहीं कहा था आपको ऐसा करने को इसको छोड़ना आपको ही पड़ेगा दूसरे के छोड़ने से काम चलने वाला नहीं है आपका बनाया न होता भगवान का बनाया होता तो भगवान छुड़ा देता दूसरी बात देखिए जगत की जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं आपने मेरा उसमें बना करके रखा है जहां मेरा नहीं बनाया है वहाँ कोई समस्या नहीं है पर जहाँ मेरा बनाया है वहाँ से सुख भी मालूम होता है तो दुख भी मालूम होता है यह आप विचार करके देखिए कि यह मेरा होगा कि नहीं होगा जिस समय यह शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा इस जगत की कोई वस्तु आपकी नहीं होगी यह मेरा ऐसा है जैसे आप ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिए और कहे मेरी वर्ष है तुम उठो तो व्यक्ति को उठ जाना पड़ता है वह आपकी बर्थ नहीं है पर उतने समय के लिए वह बहुत पक्की मालूम होती है कि मेरी बर्थ है आपका स्टेशन आया आप उतर गए बर्थ कहीं गई बर्थ आप वहाँ से निकाल कर ले जाना चाहे तो हथ पड़ जाएगी इसको समझना चाहिए कि इसमें जो मैं का व्यवहार हो रहा है और इन वस्तुओं में जो मेरा का व्यवहार हो रहा है यह व्यवहारिक है या परमार्थिक नहीं है यह परमार्थिक नहीं है यह कभी हो ही नहीं सकता है यह माना हुआ है एक कन्या को पकड़ कर ले आए और कहा यह तुम्हारी पत्नी है आपने मान लिया जन्म जन्मांतर से पत्नी है पहले से यदि आपकी पत्नी है तो पहले वह कन्या बीमार हो तो आपको ज्ञान होने चाहिए कि मेरी पत्नी बीमार है जन्म जन्मांतर आपने मान लिया परंतु है नहीं सारा जगत केवल मानने से टिका है वह मान्यता जिस समय आपके चित्त में से निकल जाए उस समय छूट गया और मान्यता आपके चित्त में से नहीं निकली तो आप छोड़ करके जंगल में भी बैठ जाए तो भी नहीं छूटेगा जिस शरीर में आपकी अहमता ममता नहीं है उस शरीर को आप कभी भी न मैं मानते हैं ना मेरा मानते हैं वह शरीर आपको कहीं नहीं पकड़ेगा जिस दिन आपको इस शरीर में भी अहमता ममता नहीं रहेगी उस दिन आपकी अहमता ममता का जो व्यवहार है यह मात्र व्यवहारिक हो जाएगा वास्तविकता इससे समाप्त हो जाएगी उस समय आपको लगेगा कि न शरीर मैं हूँ और न शरीर मेरा है इसीलिए वास्तविक रूप से विचार करके देखें तो ज्ञानी का शरीर है ही नहीं जैसे जो पार्ट नाटककार कहता है जिस समय राम का पार्ट करके आपको दिखाता है उस समय भी वह राम नहीं होता है दिखता राम है पर रहता है वह देवदत्त जो पहले है वही है उस ज्ञान को भूल नहीं सकता वह ऐसे जिस दिन ज्ञान उदय होगा आप इस ज्ञान को भूल भुला नहीं सकते कि यह पाठ का है और मेरा वास्तविक स्वरूप बिल्कुल इससे पृथक है ज्ञान और मान्यता में बहुत बड़ा अंतर है मान्यता अमान्यता से टूट जाती है पर आपका जो ज्ञान है वह आप तोड़ना चाहे तो भी नहीं टूटेगा वह वैसे का वैसे रहेगा शक्ति हमको कहाँ से प्राप्त होती है जब हम धर्म पर प्रतिष्ठित होते हैं हमारा व्यवहार और शरीर शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरणों को सच्चाई से पकड़ लेते हैं यह सच्चाई हमारे अंदर आ जाती है कि जिसने नेत्र बनाया है जो श्वास चला रहा है वही मेरी सभी समस्या का अंत कर सकता है तब हमारे अंदर बल आ जाता है तब जगत की कामना टूट जाती है नहीं तो कहने मात्र से जगत की कामना नहीं टूटती आप चाहते हैं कि जगत का मोह छूट जाए पर मोह छूटता कहाँ है पर शास्त्र मोह छोड़ने का उपाय बताता है उसको आप करेंगे तो छूट जाएगा शास्त्र ने बताया कि भगवान को पकड़ो इसीलिए वेद के तीन विभाग हैं कर्म विज्ञान उपासना विज्ञान और वस्त्र विज्ञान तत्व विज्ञान कर्म विज्ञान के द्वारा आपका मन शुद्ध होगा मंत्र के द्वारा आपका मन शुद्ध होगा आप मंत्र के मंत्र के द्वारा मन को शुद्ध करेंगे भक्ति विज्ञान के द्वारा आप भगवान को पकड़ेंगे तो आप में बल आएगा जब बल आएगा भगवान की तरफ मन गया कि जगत की कामना टूटी आपको शंका हो सकती है कि हम तो भगवान का प्रतिदिन भजन करते हैं जगत की कामना अभी तक नहीं टूटी पर आप ध्यान रखिए आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं आप भगवान का जब भजन करते हैं कोई निमित्त लेकर करते हैं पुष्प दंताचार्य एक बहुत विलक्षण श्लोक लिख गए वपुष प्रादुर्भा जन्मनिपुरा पुरारे न क्वा क्षण प्रणतवा मत सम्यतनु अग्र, अग्रेप्यनतिमा स क्षंत तदिदम अपराधद्वयी महमस्त्रोत्र वे कहते हैं कि भगवान हमने ऐसा सुना है कि आपको जो प्रणाम कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता एकस्य कृष्णस्य कृतः प्रणामः प्रणाम दशाधावकृत तुल्यः दशावेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया जो भगवान को एक बार प्रणाम कर लेता है तो उसका जन्म नहीं होता पुष्प दंताचार्य कहते हैं जन्म हुआ इसका मतलब है कि पिछले जन्म में हमने आपको प्रणाम नहीं किया यदि प्रणाम कर लिया होता तो जन्म कैसे होता आज तो किसी को कोई मूर्ख कह दे तो बड़ा नाराज होता है अगर हम मूर्ख नहीं होते तो जन्म क्यों होता पिछले जन्म में मूर्खता रही तभी तो जन्म हुआ पिछले जन्म में मूर्खता समाप्त हो गई होती तो मुक्त हो गया होता पर इस सच्चाई को स्वीकार करने को कौन तैयार है पुष्प दंताचार्य कहते हैं कि पिछले जन्म में हमने कभी आपको प्रणाम नहीं किया क्योंकि प्रणाम कर लेता तो जन्म नहीं होता आप कहेंगे प्रणाम तो हम करते हैं तब तो मुक्त हो गए पर विचार करके आप देखिए शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे अंदर कामना रहती है जहां ऊपर से जल आया वहां शिव जी के और जल के बीच में कामना खड़ी हो जाती है संपूर्ण जल कामना पर चढ़ता है शिव तक तो पहुंचता ही नहीं बड़ा आश्चर्य है जन्म से हम भिखमंगे बने हैं जन्म से भगवान नाम की एक माला जब नहीं किए और भगवान पर अपने आज्ञा चलाते रहते हैं भगवान विद्या दे दो भगवान इसको बुद्धि दे दो भगवान अर्थ दे दो इतनी बुद्धि यदि हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हुई कि हे भगवान बहुत बड़ी गलती हुई आज तक मैं आज्ञा ही चलाता रहा तुम्हारे ऊपर इतना बेशर्म हो गया कि आज्ञा चलाता रहा सर्वज्ञ आप हैं हित आप जानते हैं और आज्ञा आप पर हम चला रहे हैं पर आज मैं सच्चाई से आपकी शरण में हूँ अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे आप जो खिलाएंगे वह खाएंगे आप जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे आप जो कहेंगे वही करेंगे हमारे अंदर ऐसी भावना क्यों नहीं होती यह कामना हमको इस सच्चाई को कहने नहीं देती जहाँ भगवान की तरफ आपका चित्त गया वहाँ यह कामना छीड़ हो जाती है यह कामना ही द्वितीय मृत्यु है यह ग्रह अतिथि ग्रह रूप मृत्यु उपनिषदों में कहा है यह विषय और इंद्रिय के सहयोग से उत्पन्न होने वाली मृत्यु है यह कामना रूपी जो मृत्यु है इसी को तरने के लिए पार पाने के लिए उपासना है यह मृत्यु जब तक नहीं छूटती जब तक आपका जल शिव तक पहुंचेगा नहीं भिखमंगे का कहीं आदर नहीं होता है भिखमंगे को बड़े बड़े लोगों के दरवाजे पर दरबान डांट करके या कुछ देकर के वहां से अलग कर देता है स्वामी तक भिखमंगे की पहुँच नहीं होती है हम जीवन भर भिखमंगे ही बने रहेंगे जगत की भिक्षा मांगते रहेंगे तो भगवान से परिचय नहीं होगा इस सच्चाई को हमको सोचना चाहिए